जी हाँ साथियों मकर संक्रांति रोशनी की धारा पर पतंगों की एक कहानी है साथियों त्यौहार अलग अलग चीजों से हमें जोड़ देता है और सभी क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। एक उत्सव के रूप में एक खुशी के रूप में जब किसान संपन्न हो जाता है फसल पक जाती कट जाती है उसके बाद ये तुरंत त्योहार मनाया जाता है अब यहाँ पर फसल कटके फसल के धाने अपने पास रख देता है किसान दूसरी तरफ ठंड से फिर हल्की सी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन मौसम जो है ठंडी से गर्मी की ओर जाने का समय आता है तो ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है और इसके साथ में कुदरत की सारी चीजें पांचों तत्व और पशु प्राणियों की भी पूजा और सम्मान किया जाता है और आग लगा कर, को बगाया जाता है और दिल है और गुड़ तो की की की खूब खाई जाती जाती खिलाई तो आइए मकर संक्रांति रोशनी धारा पर पतंगों की कहानी पर आप सभी को मैं ले चलता हूँ ये एक पवित्र अवसर है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में वही सार लेकर आता है और धूप की तपिश के बीच एक नई ऊर्जा चावल गुड़ की मीठी घंध और आकाश में विंगों की कला <laughs> तो समूह को दर्शन कर सकते हैं और बड़ा अच्छा लगता है शाम के समय में अगर आप घर से बाहर निकले हो या शहर में है तो आप छत पे चले जाइए अपने सोसाइटी के या बिल्डिंग के और वहां से आसमान को निहारिए कहीं ना कहीं आपको एक झुंड जो है पतंगों का दिखाई देगा एक एक एक ऐसा नहीं है है, है। कि भाई बल्कि प्राकृतिक चक्र का एक आनंद है। पर उत्तर भारत से लेकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब हर जगह इस त्योहार का अपना अपना रंग है फिर भी उन सबसे सब में एक जो दागा है बराबर खुशियों का सब के साथ जुड़ा हुआ है चाहे आप पतंग उड़ा रहे हो खुशी हो रही है मिठाई खा रहे हो खुशी हो रही है मिठाई बांट रहे हो, हो खुशी रही है, और जमा कर आग लगा रहे हो, खुशी हो खुशी रही है, लोग जो हैं, हर प्रसंग में, हर जगह जो है एक खुशी की लहर बनी रहती है तो आइए आपको और खुशी प्रदान करते हैं एक सुंदर ईद के साथ आप सुनाए हैं स्पेशल एपिसोड मकर संक्रांति रोशनी की धारा पर पतंगों की कहानी आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहो लड़ा रे मत लड़ा रे छोरी मत बेच लड़ा कट सी पतंग थारी दिल बोले कट सी पतंग और स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों सूर्य की वापसी और ऋतु परिवर्तन का ये त्यौहार है मकर संक्रांति का आध्यात्मिक तिथिवार सूर्य के उत्तर यानी राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है माना जाता है कि दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है प्राकृतिक चक्र में एक नया शुरू होता है। परिवर्तन केवल ज्योतिषीय नहीं है यह मौसम चक्र की वास्तविकता है रवि की फसलें पकती हैं, से गेहूं के तल में सुनहरा भाव उभरता है और किसान जीवन के लिए एक नया उत्साह बन जाता है साथियों किसान गेहूं की बालियों को देखकर झूमने लगता है और जब पक जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कई भाषाओं और में इसे विभिन्न से भी जाना जाता है। साथियों, मकर संक्रांति, बिहू, उगादी, पर हर जगह उद्देश्य एक ही है इन सभी नामों के साथ में सूर्य वंश की ऊर्जा से जीवन में रोशनी प्रसन्नता और समृद्धि का संचार होता है बस आप समझ लीजिए नाम चाहे बिहू हो पोंगल हो उदी हो मकर संक्रांति हो ये सब सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का ही त्यौहार है जहाँ परिवर्तन दिखाई देता है आप सुना हैं रेडियो मधुबन पर मकर संक्रांति का स्पेशल एपिसोड आपके नाम सुनते रहो मुस्कते रहो चली चली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 लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे समरिया की गली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चल बादलों के पार होके दुनिया के देख, देख देख चली दे। चली चली दे पतंग मेरी चली गई उठाना है उमर भी जवान लाके पतली कमर बड़ी रे चली चली रे पतंग पतंगली रे चली चली रे पतंग मेरी चली के रेकी होके गोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली पड़ी देखें कटार के रख दिल रे। जली रे, रे। चली जली रे रे। चली, के के देख, देख, रे। चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंगली रेपी चली चली रे पतंगली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे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 में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए पड़ी जली जली रे रे रे रे रे रे रे पतंग पतंग रे। रे पतंग मेरी मेरी मेरी बादलों के, के पे सवार सारी देख नमस्कार स्वागत है हाँ आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जी हाँ साथियों बड़ा ही प्यारा सा फेस्टिवल है मकर संक्रांति रोशनी की धारा पर पतंगों की कहानी साथियों इस फेस्टिवल के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। पतंगों की लोक कहानियां भी हैं ये त्योहार सिर्फ शरीर का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक राग है बच्चों के चेहरे पर हर सुबह एक नई आशा की मुस्कान उगती है जब आकाश की ओर जानी जाती है कि पतंगों की कतारें गांव-गांव और शहर शहर की गलियों में जो धुन होती है वो गांव के कुए खेतों से लेकर शहर की चौपाटों तक हर जगह एक ही धुन बजती है ख्वाहिश ऊंची उड़ान परंपराओं की जड़ें मजबूत एक साधारण गांव की सुबह अचानक एक अनोखी घटना घट बच्चे छतों पर चढ़ते हैं पतंगों के दाघे से ध्वनि बनाते हैं पिता पत्नी मिलकर गट्टे गजरे के साथ मिठाइयों को सजाते हैं पतंगे आकाश को चीरती है मानो कहती हो आज तुम बदला नहीं बल्कि टीम वर्क और उत्साह का प्रमाण देखो बुजुर्ग लोग चाय नाश्ते के साथ कहानियां सुनाते हैं कैसे गर्मी की में भी पतंग उड़ाते थे कैसे चारों ओर बस्तियों में एक दूसरे के घरों में मिलजुल कर त्योहार मनाते थे साथियों आपने देखा होगा आज भी शायद आप अगर सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर फेस्टिवल की धूम होती है तो एक दूसरे के घर जाकर हम मिठाइया खाते भी हैं और खिलाते भी हैं तो महाराष्ट्र में भी तिल गुड़ का जो है आनंद लोग खास बनाते भी हैं और घर घर घूम कर अपने परिवार वालों को अपने रिश्तेदारों को तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला इस संवाद के साथ यानि मीठा खाइये मीठा बोलिए मीठा व्यवहार करिए इस भाव से इस वाक्य को बोलते हुए खिलाते हैं है ना कमाल की बात तो चलिए यहाँ पर लेते हैं और छोटा सा ब्रेक। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं। स्पेशल संक्रांति रोशनी की धारा पर पतंगों की कहानी आपके लिए खास देखो चली चले देखो उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी जाए रे पतंग देखौड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी जाए पतंग नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार स्पेशल एपिसोड में जी हाँ मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों भारतीय परंपरा पकवानों का स्वाद रंगों की बहार, ये मकर संक्रांति पर पकवानों की खास सूची देश के हिस्से हिस्से में विभिन्न प्रकार की होती है लेकिन चावल और गुड़ की जोड़ी इनका ढांचा है उत्तर भारत में तिल गुड़ की चाशनी रोजमर्रा के मीठे के साथ है और तिल के लड्डू, सुरसिंगा तिल के बीजों से बने मीठे छोटे-छोटे गडन पापड़ भी बड़े हौसले के साथ मंडपों में सजते हैं एक कोमल मिठास जो दिल को छू जाए यही मकर संक्रांति की मीठी पहचान साथियों ओंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है उगादी आंध्र प्रदेश में और बिहू आसाम में जैसे विभिन्न नामों के पीछे एक ही विचार है वर्षा ऋतु बाद फसल की खुशहाली और सूर्य की की के साथ नई फसल की आमद का उत्सव पकवानों में चावल आहर की दाल नारियल गुड़ तिल आदि मुख्य होते हैं इन चीजों के साथ एक खास तड़का होता है गांव की चौपालों पर लोग मिलकर एक दूजे को मिठाइया देते हैं बच्चे रंग बिरंगे लाल पीले धागे बांध कर परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और घर घर में मसलधार की जगह स्वाद की बारिश होती है गृहस्थी में इन दिनों एक एक अन्य रंग भी देता है भव्य रंगोली बनाई जाती है दो दरवाजों पर स्वागत के शब्दों की तरह होती है नया वस्त्र पहनना खासकर बच्चे और महिलाएं एक दूसरे को आशीर्वाद देती है यदि संभव हो तो दान खैरात का सिलसिला तेज हो जाता है। गरीबों अनाथों और पशु पक्षियों के लिए कुछ न कुछ जरूर दान किया जाता है, या फिर बांटा जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ मकर संक्रांति रोशनी की धारा पर पतंगों की कहानी सुनते रहो मुस्कराते रहो नजर दूर तक जाती नहीं हाथ हमारा थाम लो हमेरा नजर आती नहीं सज्जा है से ही सज्जा है तू रोशनी बिखराता है तू चैनल को लाइक करें, करें समरसता पतंग बाजी मकर संक्रांति का सबसे प्रेरक हिस्सा है आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और भारतीय समुदाय में एक दूसरे के साथ जीत हार के खेल का आनंद मिलता है ये खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सामाजिक मोड़ भी है लोग मिलकर पतंग कटाई के समय एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं छोटे बच्चों को खुरा खास और दागों से होने वाले खतरों से बचाते भी हैं और एक दूसरे के घरों के आंगन में ठंडी मीठी चाय की चुस्की लेते रहते हैं और ये गर्म मिल जाती है बड़े शहरों के बजाय गांव की गलियों में पतंग का खेल खास तौर पर जीवंत तो हो उठता है बच्चों के चेहरे पर उत्साह की ऐसी चमक होती है कि सूरज भी चकित हो जाए ये एक ऐसी दृश्यवली है जिसमें हर धागा एक कहानी कहता है साथियों किसी पतंग का धागा किसी की उम्मीद को पकड़ लेता है किसी का धागा दूसरे की मंजिल तक पहुंच जाता है और सभी मिलकर आकाश को एक सुंदर अ रूप रंग से पतंगों की कलर से सजा देते हैं ऐसा लगता है आसमान में रंगीन कुछ बन गया हो एक कलरफुल बादल हो गए हैं अलग अलग डिजाइन अलग अलग रंगों की खुशबू बादलों के बीच में साथियों पतंग उड़ते वक्त या पतंग का उड़ाने का आनंद जरूर लीजिएगा आप सुना है रेडियो माधुमन पर स्पेशल एपिसोड सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ आज के दौर में मकर संक्रांति का महसव, केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहा है लोग जागरूक हो रहे हैं कैसे पारंपरिक जो चीजें हैं परंपराओं को पर्यावरण के अनुकूल रखा जाए पेट्रोल आधारित रंगोली बना प्राकृतिक रंगों की प्रचलन में बदल रहा है धागो के लिए विकल्प अपनाने का का चलन बढ़ रहा है। पतंग लड़ाई का असर पर्यावरण पर कम से कम साथी कम से हो, शारीरिक दूरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामुदायिक समूह में भीड़ करने की कोशिश चलती आती है ताकि त्योहार का आनंद सुरक्षित रहे और हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे सामाजिक रूप से मकर संक्रांति शिक्षा दान धर्म और सह अस्तित्व के मूल सिखाती है।, है जब हम अपने बच्चों को समझाते विविधता में समृद्धि ये विचार इस त्योहार के अहम पार्ट बनते हैं साथियों आशा करा आप भी पतंग उड़ाते वक्त अगर आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी खुशी दुग्नी हो जाती है और पतंग उड़कर आपकी और अपने साथियों की खुशी को बढ़ा देता है और साथ ही साथ सुरक्षा का ख्याल भी रखते हैं है ना आप सुनाए है सुनते रहो उसके मुस्कुराते रहो ल छोड़ दे तुम्हारे नैण जोड़ ले अरे मैं तन पतंग में उड़ानो तने आज सिखा दूं किया कटे पतंग तने आज दिखा दूं अरे पतंग में उड़ानो तने आज सिखा दूं किया कटे पतंग तने आज दिखा दूं तुम्हारी थारे खानी मोड़ लीनी मैं प्रीत थारे सागे छोरी जोड़ लीनी मैं तुम्हारी wow. डोर है पक्की थारी डोर है कच्ची साथियों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है धीरे धीरे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव हम आ गए हैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स जरूर देना चाहेंगे हम कैसे त्योहार का आनंद ले बहुत ही सुरक्षित तरीके से मेरे प्यारे बच्चों साथियों धागो की सुरक्षा पतंग काटे तो हानिककार से होने वाला जख्म हो सकता है बच्चों को काट छाट से दूर रखें, ग्लास ग्लाउस पहनाए और पास के लोगों के साथ दूरी बनाए रखें पानी चावल की रेसिपी बच्चे जब रसोई में हो तो गरम गमलों और तेल से बचे तिलगुड़ चावल जैसी सरल और सुरक्षित रेसिपी चुनें। समय का सही चयन, दोपहर की तेज दूध में बाहर निकलना सेहत के लिए बेहतर होता है हल्की शाखाओं को छुने ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे पर्यावरण का ध्यान रखें रेजिन आधारित धागों की जगह जैव ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें प्लास्टिक की पैकेजिंग कम करें और पुनः प्रयोग योग्य सामग्री को चुनें साथियों आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने त्योहारों को वैश्विक मंच प्रदान किया है लोग अपने अपने घरों की छतों से फोटो वीडियो शेयर करते हैं जहां पतंगों की छटा और बच्चों की मुस्कान एक साथ दिखाई देती ये दृश्य श्रृंगार की एक नई दुनिया है जो पारंपरिक असर को बनाए रखते हैं और आधुनिकता के साथ एक एकता का भी परिचय देते हैं फिर भी जुड़ाव वही है परिवार मित्र और समाज के साथ मिलकर आनंद उठाना है अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि हर नए साल में सूर्य की रोशनी के साथ हमारे भीतर की की की रोशनी भी भी जगे। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि मुश्किलों के बीच भी आशा किरण रहे, खेत कल्याण फसलें रहें और आकाश में हमारी कल्पनाओं के रंग हमेशा यूं ही उभरते रहे ईश्वर इस इसे और भी विशेष बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और कैसे आपने मकर संक्रांति का या फिर पतंग उड़ाया है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ खूब पकवान खाए लेकिन साथ में सबके साथ सब एक दूसरे से मुलाकात करते रहें प्यार से इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप अपने ऊर्जा शक्ति हर जीवन शैली में खुशी और इतिहास और परंपरा को जरूर याद रखें सुनते रहोड़ाते रहो <laughs> चंदनी के साथ चले रातों के रास्ते हवाओं से लिखे हम दिल के आँखों से आते बातों में छा हर पल में जीवन हर सांस दिल की लहरों बह जाए हम खुशी के दरिया में खुजाए हम लहर लहर प्यार खुशबू में छुपी है कहानी पहली नजर की वो मीठी शैतानी सूरज के पीछे छुप गए अरमा आसमां में रंग रंग में खुशी हर मोड़ पे मिलती है नए सपनों की जमीन दिल की लहरों में बह जाए हो खुशी के